मंत्र पाठ ओ सहनावतो सहनौ भुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधीतमस्तु मिद्विषा शांति शांति शांति ही, शांती ही, शांती ही।, शांती ही। नमस्ते जी आइए आप सभी आपका जो है योग दर्शन पाठ में स्वागत है राध हम पाद हम पढ़ रहे थे इसमें हम 20 उच्च तक पढ़ा दिए थे अब आगे की किस्मा है कि किस्मा है कि तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा तो तदर्थ एवं दृश्य सात महाले जो है अपने जो है दृष्टा दृश्यो संयोगो है ये हेतु तो। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है तो दृश्य क्या है उसको समझा दिए फिर दृष्टा क्या है वो भी बता दिए कि दृष्टा क्या है अब इसके बाद जो है अब ये जो दृश्य है किसके लिए है इसके संबंध में करा है तदर्थ एव माने उसके लिए ही तदर्थ एवं मतलब क्या है जी उसके लिए, लिए ही माने मैंने दृश्यम उस पुरुष के तत्थ यहाँ पर पुरुष आत्मा जीवात्मा तो उस पुरुष के लिए ही दृश्य आत्मा ये जो दृश्य है दृश्य आत्मा माने स्वरूप आत्मा का क्या अर्थ है जी यहाँ पर स्वरूप यही कंफ्यूजन हो जाता है कि एक तरफ आत्मा को हम आत्मा कहते हैं यहाँ पर मैंने जब पढ़ा था ना अपने आप तो उन्होंने स्पष्ट किया हुआ कि आत्मा है का अर्थ यहाँ स्वरूप है आत्मा का अर्थ जो है <coughs> जीवात्मा ही थोड़े आत्मा का परित्मा भी है। समझ गया समझ गया हाँ जी प्रसंगानुसार तो अर्थ लिया जाएगा आत्मा का अर्थ परमात्मा भी है आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी है आत्मा का स्वरूप भी है हाँ जी ना यहाँ पर आत्मा स्वरूप ही है, आत्मा का अर्थ स्वरूप तो तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा उसके लिए ही माने उस जीवात्मा के लिए ही उस पुरुष के लिए ही ये दृश्य का स्वरूप है ये जो दृश्य का जो स्वरूप है ये किसके लिए है पुरुष के लिए पीछे आपको पीछे भी पढ़ाया था कहीं देखा आया ये तो प्रसंग पीछे भी आया कई बार महातत्व इत्यादि जितने भी धर्म है प्रयोजन उनका सब तो वो जो है किसके उसका हेतु पुरुषार्थ पुरुषार्थ हेतु का था न जी हाँ जी पुरुष का प्रयोजन जो है पुरुषार्थ जो है वह हेतु है हाँ जी तो भोगपर्गार्थ आदि जो भी कहा था वो तो भोग हेतु है वो दृश्य का बनने का जो दृश्य बना है तो यहाँ पर एक तदर्थ एवं दृश्य सात पा दृश्य का जो भी स्वरूप है वह हमारे लिए अर्थात पुरुष के लिए जी हाँ तो उस पुरुष के लिए ही जो है दृश्य का स्वरूप है और सत्यपति जी जो इसकी जो सूत्रार्थ की व्याख्या करते वो उस जीवात्मा दृष्टा के भोग अर्प वर्ग के लिए ही दृश्य का स्वरूप है हाँ तो वो वो इस तरीके से कर रहे हैं मैंने पीछे जो है ना भूगर्भ वर्ग अर्थम दृश्यम जो है ना भूगर्प वर्ग अर्थम दृश्यम तो ये दृश्य जो है भूगर्भ वर्ग के लिए है ऐसा पीछे आया है न जी आ, पीछे आया था 19 में आया था जी भूगर्भ वर्ग के लिए दृश्य है जी दृश्य उन्होंने दोबारा यही अर्थ किया भूगर्भ वर्ग के लिए जो है पुरुषार्थ पुरुष का जो अर्थ हो गया भूगर्भ वर्ग वो हेतु है दृश्य का समझ गए उसी हांदु। को ध्यान में रख करके यहाँ पर स्वामी छत्रपति जी ने जो व्याख्या की है कि उस जीवात्मा जो दृष्टा के जो भू वर्ग और अपवर्ग है अपवर्ग के लिए ही दृश्य का स्वरूप है दृश्य का अपना कोई प्रयोजन नहीं है तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर किए है समझ गए हाँ जी तो जब उसको ध्यान में रख करके किए हैं कोई गलत व्याख्या नहीं है परंतु ये बात तो वही पर पता चल गया हाँ जी हाँ जी ये बात तो वहीं पर पता चल गया तो इसके लिए फिर अलग से सूची बढ़ाने की क्या आवश्यकता नहीं हां तो पुनरावृत्ति हो गई है पुनरावृत्ति हो गई ना फिर इसका मतलब परन्तु हाँ। तो पुनरावृत्ति तो है नहीं पुनरावृत्ति है नहीं इसका मतलब कभी भी नहीं होती क्योंकि मंत्र में भी देखिए कई बार वो दो शब्द आ जाते हैं जिस तरह आ, एक ही मंत्र में दो बार यू नो आ, जिस तरह अग्नि परमात्मा के लिए आ सकता है आ, तो दोनों में अर्थ पर दोनों अलग अलग हो जाएगा जिस तरह हो जाएगा हाँ जाएगा। अर्थ अलग अलग है एक अर्थ नहीं है एक ही शब्द होने से एक ही अर्थ नहीं होगा उसमें कुछ न कुछ भेद है उसमें भेद है तो यहाँ पर जो है भोगवर्ग के लिए दृश्य है वो तो ठीक है परंतु उसके साथ साथ भोगवर्ग के लिए दृश्य तो भोग और करता कौन है जी वत्मा करता है ना जी हाँ जी आत्मा ही करता है ना तो हमारे लिए ही हो गया ना आत्मा के लिए हो गया ना दृश्य हाँ जी इस बात को यहाँ पर कि तदर्थ कर आत्मा उसके लिए ही दृश्य का आत्मा है दृश्य का स्वरूप है दृश्य का जो स्वरूप है वह आत्मा के लिए ही है ये व्याख्या होनी चाहिए हाँ। और देखिए ना यहाँ पर स्पष्ट व्यास व्यासभाष में सीधे कहा है व्यास व्यासभाष अब निकालिए हाँ। दृशि रूपस्य पुरुषस्य। कर्म रूपता पन्नम दृश्यम इति व्याख्या कर दिया इति तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा स्वरूपम बवती स्पष्ट यहाँ पर लिखे कि दृषि जो दृषि रूप जो पुरुष है दृश्य शक्ति जो शक्ति जो पुरुष है इस पुरुष के कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम दृश्य जो है कर्म रूपता को प्राप्त होता है देखिए यहाँ पर क्या है जैसे हम कहते हैं कि सुधीर आनंद योग दर्शन पढ़ता है, है नी हाँ जी क्या कहते हैं जी सुधीर आनंद योग दर्शन पढ़ता है योग दर्शन पढ़ता है तो सुधीर आनंद योग दर्शन पढ़ता है इस वाक्य में पढ़ना तो क्रिया है पढ़ना क्रिया हो गई हाँ जी क्रिया है और सुधीर आनंद करता है और योग दर्शन कर्म है है ना जी? तो यहाँ पर जो है पढ़ने क्रिया का कर्म कौन है उस योग दर्शन पढ़ने क्रिया का कर्म क्या है जी योग दर्शन योग दर्शन जी एक और सुधीर आनंद का कर्म नहीं है योग दर्शन हाँ जी क्रिया भी और कर्म पढ़ता हुआ क्रिया हो गई योग दर्शन कर्म कर्म का पढ़ना... मतलब है कि कर्ता कर्म वो कर्म वो क्रिया नहीं समझिएगा हाँ जी यहाँ पर कर्म का मतलब है कि कर्ता जो केस है नी नोम केस ऑब्जेक्टिव केस इत्यादि नहीं होता कर्ता कर्म कर्म संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण हाँ संबोधन इत्यादि का है ना हाँ जी तो जो केस है तो यहाँ पर कर्म जो कर्ता हो गया करने वाला और कर्म हुआ की कर्ता जिसको कर रहा है पढ़ने क्रिया के द्वारा जो कर रहा है कर्ता को सबसे जो इप्सित वस्तु है अपनी क्रिया के द्वारा वो कर्म है ना जी हाँ जी कर्म कहते हैं कि कर्तूरपीतम कर्म माने कर्म उसका नाम है कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको बहुत अधिक चाहता है सबसे अधिक चाहता है उसको कहते हैं कर्म कर्म किसको कहते हैं जी करता जिसको सबसे अधिक इच्छा करके करना चाहता है इच्छा करता है जिस चीज की बहुत अधिक चाहता है वो जो क्रिया के माध्यम से तो यहाँ पर सुधीर आनंद योग दर्शन पढ़ता है तो सुधीर आनंद पढ़ने क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है योग दर्शन को इसलिए कर्म हो गया योग दर्शन तो सुधीर आनंद का कर्म हुआ न योग दर्शन हाँ जी कर्मता को कौन प्राप्त हुआ योगदर्शन अजय जी तो ऐसे ही पुरुष दृषि रूप जो पुरुष है दृषि रूप जो पुरुष है रूप जो पुरुष है रूप जो पुरुष है उस रूप पुरुष का कर्म क्या होगा मैंने यदि मैं कहता हूं ये वाक्य बनाता हूं कि मैं स्टोन माउंटेन को देखता हूं या मैं घर देखता हूं तो मैं हो गया कर्ता और देखता हो गया क्रिया देखना क्रिया तो मैं देखने क्रिया के द्वारा जिसको देख रहा हूँ स्टोन माउंटेन हो गया दृश्य तो दृश्य जो स्टोन माउंटेन है वह कर्म है तो वो कर्मता को प्राप्त हुआ कि नहीं कर्म पना उसमें आया कि नहीं हाँ जी तो दृश्य कर्मता को प्राप्त हो गया ना तो यहाँ पर यही करे की कि स्य स्य कर्म रूप से पुरुषस्य से कर्म रूपता आप दृश्यम मैंने दृशि रूप पुरुष का कर्म रूपतापन्न कर्म रूप ता को प्राप्त हुआ दृश्य है दृश्य कर्म रूपता को प्राप्त होता है समझ गया जी हां कोई शंका तो नहीं समझ में आ गया मन यहाँ पर कर्म मन क्रिया नहीं लेंगे ध्यान रखेंगे तो जब दृश्य रूप पुरुष का कर्म रूपतापन्न दृश्य है दृश्य जब कर्म है तो कर्म रूपता को प्राप्त है जब दृश्य तो इसका मतलब क्या हुआ वह दृश्य किसके लिए हुआ जैसे आप सुधीर आनंद योग दर्शन को पढ़ता है तो योग दर्शन किसके लिए हुआ मेरे लिए हुआ हाँ जी आपके लिए हुआ ना जी हाँ जी तो यहाँ पर दृश्य कर्म हो गया तो ऐसे दृश्य रूप जो है अर्थात पढ़ने वाला जो सुधीर आनंद है उस सुधीर आनंद के कर्मता को प्राप्त हो गया योग दर्शन ऐसे ही यहाँ पर दृषि रूप पुरुष का ये जो दृश्य है ये कर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म जो होता है वो उस व्यक्ति के लिए होता है समझे हाँ जी मैं भोजन करता हूँ तो भोजन किसके लिए है आपके लिए हाँ जी तो यही है कि दृश्य किसके लिए हुआ फिर आपके लिए हुआ इस, इस दृषि तो के लिए हुआ ना जी हाँ जी दृष्टि के दृष्टि के लिए हुआ समझ गया हाँ जी इसलिए तदर्थ है वह दृश्य से आत्मा स्वरूपम भवती इसलिए उसके लिए ही माने उस पुरुष के लिए ही ये दृश्य का आत्मा स्वरूप आत्मा का स्वरूपम माने दृश्य का जो आत्मा है दृश्य का जो स्वरूप भवती होता है ये अर्थ समझ गए हाँ जी यहाँ पर व्यास भाष में स्पष्ट लिखा है तदर्थ मैने पुरुष के लिए दृश्य रूप पुरुष के लिए समझ गए हाँ जी ने स्वामी सत्यपति जी ने जो व्याख्या किया है अब तो वो पीछे को ध्यान में रख रखकर किए जैसे भी किए उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता आगे चले हां आगे करें। अब देखो अच्छा बताओ कि वो जो भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है है ना जी हाँ जी भोग और अपवर्ग के लिए दिशा है भोगाप वर्गार्थम दृश्य बताया मतलब पीछे पढ़ा कि भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है अब ये दृश्य को जब व्यक्ति भोग कर लिया और अपवर्ग भी प्राप्त कर लिया तो उसके लिए वो भोग उसके लिए वो दृश्य नष्ट हो गया कि नहीं हो गया हाँ जी मने जब चरम देह होता है कोई शंका कर सकता है पूर्व पक्षी के अवतरण का में यही है कि भोग और अपवर्ग है मैंने भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है परंतु जीवात्मा ने उस भोग और अपवर्ग को कर लिया भोग भी कर लिया और अपवर्ग को भी प्राप्त कर लिया जीवन मुक्त हो गया अब चरम देह है तो अब उसके लिए वो क्या प्रयोजन है उस जैसे मान लीजिए अब हमें भूख लगी है और हमने अब खा लिया भोजन कर लिया अब पेट भर गया अब जब पेट भर गया तो सामने है भी वो तो हमारे लिए क्या प्रयोजन है वो हमारे लिए कुछ है क्या नहीं आपके लिए उसका प्रयोजन नहीं है मगर वो फिर भी है मगर आपके लिए उसका प्रयोजन नहीं है फिर भी है वो तो, तो बाद की बात है अभी इतना ही विचार कीजिए हमारे लिए तो नहीं है ना हमारे लिए तो नष्ट हो गया हाँ हमारे लिए तो नष्ट होने का मतलब क्या हुआ कोई भी पदार्थ तो नष्ट नहीं होता नष्ट का जो मूल धातु नष्ट है नष्ट आदर्शन हमारे लिए तो अप्रयोजन है ना, जो प्रयोजन के योग्य नहीं है ना जी वहाँ मनोज पर्पज नहीं रहा उसका हमारे हाँ लिए कोई परपस नहीं है ना हाँ जी तो यही करे की यहाँ पर कर रहे की तत्स्वरूपम तू तत्स्वरूपम मने उसका जो स्वरूप है दृश्य का जो स्वरूप है परे ने नहते हैं अन्य को पर मतलब क्या है जी अन्य हाँ जी अन्य अन्य अन्य अन्य मैंने क्या हुआ स्वरूप से भिन्न क्या हुआ माने प्रकृति जो तब जो दृश्य है दृश्य का जो स्वरूप है उस दृश्य के स्वरूप से भिन्न क्या हुआ आत्मा हुआ ना जी हाँ जी तो पर का अर्थ है यहाँ पर आत्मा पर का लिटरल मीनिंग जो है शब्दार्थ है पर मैंने अन्य दूसरा जी तो बताइए प्रकृति से दूसरा कौन हुआ मैंने दृश्य से दूसरा कौन हुआ आत्मा ही हुआ ना जी हाँ जी तो ये करे तत्स्वरूपम मैंने उस दृश्य का जो स्वरूप है तू मैने तो दृश्य के स्वरूप को तो दृश्य का स्वरूप तो पर रूपेण पर के द्वारा पर रूप का अर्थ है यहां पर दर्शनेन रूप का क्या अर्थ है जी दर्शनेन अच्छा दर्शनेन मने रूप रूपयते ये जिससे किसी भी चीज को रूप दिया जाता है जिससे जो है रूप निरूपित किया जाता है तो दर्शन के द्वारा हम किसी चीज को निरूपित करते हैं ना जी हम जब देखते हैं आख से उसके माध्यम से ही किसी वस्तु को निरूपित करते हैं ना कि ये इतना बड़ा है ये काला है ये पीला है ये लंबा है ये मोटा है तभी निरूपित करते हैं ना जी हाँ जी तो यहाँ पर रूप्यते का रूप का मतलब है दर्शन रूप का मतलब क्या है जी दर्शन दर्शन तो बोल रहे हैं की ये जो दृश्य का जो स्वरूप है दृश्य का स्वरूप जो है पर ये जीवात्मा के दर्शन के द्वारा जीवात्मा के द्वारा जब दर्शन कर लिया गया जीवात्मा के द्वारा जब उसका ज्ञान कर लिया गया जीवात्मा के द्वारा जब उसके स्वरूप को जान लिया गया समझ गया जी हां जी. तो यहाँ पर जीवात्मा के द्वारा अर्थात जीवात्मा के दर्शन से शब्दार्थ ये हुआ कि जीवात्मा के दर्शन से उसका स्वरूप जो है प्रतिलब्धात्मकम मने उसका स्वरूप तो उपलब्ध हो जाता है ना जी आत्मा के दर्शन से तत्स्वरूपम प्रतिलब्धात्मकम मने ये बता रहे हैं कि भाई जो दृश्य का जो स्वरूप है दृश्य का जो स्वरूप है वह दृश्य का स्वरूप तो उसका क्या प्रयोजन है वह दृश्य किस लिए है दृश्य का स्वरूप किस लिए है जीवात्मा के लिए तदर्थ है वह आपने कहा था कि तदर्थ उसके लिए ही है तो बोल रहे हैं कि आत्मा जो है जीवात्मा जो है उस जीवात्मा के दर्शन से दृश्य के स्वरूप का अनुभव किया जाता है किया जाता है कि नहीं हाँ जी यदि मान लो आत्मा के द्वारा किया जाएगा हाँ यदि आत्मा न हो आत्मा जब हमारे लिए है प्रकृति या हमारे लिए संसार है जब मैं ही नहीं हूँ उसका क्या प्रयोजन हुआ वह वह जो है वह अनुभूत स्वरूप वाला होता ही है तब जब व्यक्ति देखता है नहीं तो वो तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है वो तो वैसे ही है तो यहाँ पर यही कह रहे हैं की तत्स्वरूप हम तो पर रूपे न प्रति इसके साथ अध्यार कर लीजिए कि मन जीवात्मा के दर्शन से जीवात्मा के द्वारा दर्शन करने से जीवात्मा के द्वारा देखे जाने से उसका स्वरूप जो है प्रतिलब्धात्मक होता है उपलब्ध स्वरूप वाला होता है अनुभ अनुभूत स्वरूप वाला होता है समझे जी हां तो अब हम मैंने हमारे द्वारा हमारे दर्शन से जब उसकी सत्ता है मैंने हमारे दर्शन से जब उसका स्वरूप उपलब्ध है प्रतिलब्धात्मक है अनुभूत अनुभूत है अनुभूत स्वरूप वाला जब हुआ है अनुभूत आत्मा मैंने स्वरूप तो प्रतिलब्ध है स्वरूप जिसका मने प्राप्त है स्वरूप जिसका मने दृश्य की प्राप्ति है हमारे दर्शन से हम देखते हैं तभी उसकी प्राप्ति है हम नहीं देखते तो क्या प्राप्ति है हो या न हो उसे क्या लेना यही करूपम तू पर रूपे न प्रतिलब्धात्मकम मने जीवात्मा के दर्शन से जीवात्मा के द्वारा देखे जाने से उसका स्वरूप जो है प्रतिलब्धात्मक है अनुभूत अनु अन्भू, मैंने अनुभवात्मक है अनुभूतात्मक है अनुभूत स्वरूप वाला है अनुभूत स्वरूप है तो आगे करे कि भोगाप वर्गार्थ कृतायाम मने भोगाप वर्गार्थ तायाम कृतायाम पुरुषेण तो जिसने भोगाप वर्ग को प्राप्त कर लिया है अब उसके पास कुछ भी नहीं अब उसका कोई शेष नहीं रहा ऐसे योगी ऐसे पुरुष जीवात्मा को जिसने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया तो भोग और अपवर्ग कृतार्था मन कृतायाम भोग अपवर्ग याम अपवर्गार्थायाम मैंने भोग और अपवर्ग जब चरितार्थ हो गया उस पुरुष के लिए पुरुष के द्वारा जब भोग और अपवर्ग चरितार्थ हो गया तो चरितार्थ होने पर न दृश्यते वह जो स्वरूप है दृश्य का जो स्वरूप है वह नहीं देखा जाता है वह नहीं जाना जाता है इति ऐसा कोई कहेगा तो स्वरूप हाना अश्य नाशा प्राप्त तो स्वरूप का हान होने से इसका नाश प्राप्त है इस दृश्य का नाश प्राप्त है ऐसा कोई कह सकता है तो कर रहे हैं कि तू बोलते ऐसी बात नहीं है न तो बिना शि बोल ठीक है कि भाई जिस व्यक्ति जो पुरुष है जो जीवात्मा है जिसने भोगवर्ग को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया है भले ही उसके लिए वह प्रयोजनहीन हो भले ही उसके लिए वह नष्ट हो जाए वह कोई काम का नहीं है परंतु ये न होते हुए भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता न तो भी नष्ट नहीं होता हुआ समझ रहे हैं जी मैं समझ गया पर वास्तव में नष्ट नहीं है उसका नष्ट नहीं होता बोलते अकस्मात क्यों नहीं नष्ट होता उसके लिए हित सूत्र ये बताया कि कृतार्थम प्रति नष्ट अपि अनष्टम तदन्य साधारण बोल रहे हैं कि भाई कृतार्थम प्रति जो जिसने अपने जीवन में भोग और अपवर्ग को चरितार्थ कर लिया है तो उस भोग और वर्ग को जिस पुरुष ने जिस आत्मा में चरितार्थ कर लिया है उसके प्रति भले ही वह नष्ट हो गया भले ही वह क्योंकि क्यूँकी नष्ट हो ही गया जब ही चरितार्थ हो गया भोग और भोगवर्ग चरितार्थ जब चरम देह है अब जब शरीर से निकलेगा तो वह अब शरीर तो नष्ट हो ही जाता है मन भी नष्ट हो जाता है सूक्ष्म शरीर इत्यादि भी नष्ट हो जाता हो जाता है मैं जी हाँ जी ऐसे ही वह उसके जीते जी भले ही भो वर्पर को चरितार्थ कर लिया जो योगी जो पुरुष तो उसके लिए भले ही प्रयोजनहीन हो जाए भले ही उसको हम ये कहते हैं कि भाई आप प्रयोजनीय है जिसको कहते हैं कि मिथ्या मिथ्या है नहीं मिथ्या तो गलत अर्थ में होता है परंतु मैं ये शब्द जो निकाल अपने मुख से बोला वो नवीन वेदांति की दिशा ऐसी कहते हैं ब्रह्म सत्यम निगत मिथ्या की बात करते है न जी हां उसको ध्यान में रख करके मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यदि उसको हम इस रूप में यहाँ पर घटाए कि भाई ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है तो इसको इस रूप में करें कि भाई ऐसा योगी जिसने भोग और अपवर्ग को चरितार्थ कर लिया है ऐसा योगी के लिए यह संसार नष्ट हो गया यह संसार मिथ्या रूप है ब्रह्म ही सत्य है वैसे वैसे योगी के लिए ब्रह्म सत्य है और ये जो संसार नष्ट है संसार ना के बराबर है तो उसके लिए मिथ्या ही है मान लो उस बने अप्रयोजनीय है मान लो कि नष्ट हो गया ऐसा होते हुए भी ये नहीं कह सकते कि यह संसार नष्ट हो गया संसार मिथ्या है समझ गया जी उसके खंडन में भी ये बहुत ही अच्छा ये सूत्र है उसके खंडन में भी ये बहुत अच्छा सूत्र है तो ये करे की कृतार्थम प्रति नष्ट अपी कृतार्थ के प्रति जिसने चरितार्थ कर लिया है भोग वर्ग को उसके प्रति नष्टम अपी नष्ट होने पर भी नष्ट होता हुआ भी भीष्टम वह दृश्य नष्ट नहीं होता उसके लिए भले ही नष्ट हो जाए भले ही उसके लिए ये प्रयोजनहीन हो जाए प्रयोजन शून्य हो जाए परंतु अन्य के लिए अनष्टम दूसरे के लिए मने बोल रहे हैं कि अनस्तम वो नष्ट होता अभी नष्ट नहीं होता क्यों तद अन्य साधारण बोल रहे हैं कि तद अन्य साधारण उसका जो है तत् मने, तत मने जो है कृतार्थ जो पुरुष है उससे अन्य जो है मने सामान्य जो पुरुष हो, हो गया उससे अन्य जो है तो उस अन्य के साधारणत्व होने से साधारण के होने से मन कृतार्थ था जो पुरुष है उससे भिन्न पुरुष के लिए सामान्य रूप से भोग और अपवर्ग है समझ जी जी तो तो अन्य अन्य के लिए उससे भिन्न जो अन्य है साधारण व्यक्ति है उसके लिए वो असाधारणी है उसके लिए सामान्य रूप से है सामान्य है उसके लिए साधारण होने से साधारण के होने से अर्थात उसके लिए सामान्य होने से जैसे जब तक वह योगी नहीं बना था जब तक चरमदेह नहीं था तब तो तक जैसे उस व्यक्ति के लिए उस योगी के लिए ये भोग अर्प वर्ग था परंतु जब उसने अब भोग को भी प्राप्त कर लिया अपवर्ग को भी प्राप्त कर लिया मोक्ष को प्राप्त कर लिया है ना जी तो मोक्ष को जो प्राप्त कर लिया तो उसके लिए तो संसार नष्ट ही है उसके लिए क्या मन उसके लिए क्या बुद्धि है ही नहीं तो वो मोक्ष में जब चला गया यहाँ पर भी यहाँ पर रहते हुए भी जो है कि जब तक वह भोग कर रहा है भोग का मतलब है कि वह प्रयोग कर रहा है इस रूप में प्रयोग तो योगी करता है प्रयोग तो योगी करता है परंतु वह भोग जो है कि उसको में आसक्त होकर के जो करता सो नहीं करता जब वो भोग भी कर लिया अपवर्ग भी प्राप्त कर लिया तो अब कुछ शेष रहा ही नहीं तो भले ही उसके लिए वह नष्ट हो गया है दृश्य दृश्य नष्ट होते हुए भी उसके लिए अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए तो है ही समझ गए जी हाँ जी कर इसी की व्याख्या महर्ष वेद्याजी कहते हैं कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम अपि अनस्तम तदन्य पुरुष बोलते कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति माने जिस जिसने अपने जीवन में भोग और अप को चरितार्थ कर लिया है ऐसे एक पुरुष के प्रति मतलब जो जो चरित मतलब जो जो अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया है भोग और अप को तो उस कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति बने कृतार्थ चरितार्थ भूगर को चरितार्थ करने वाले एक पुरुष के प्रति दृश्यम नष्टम अपी दृश्य नष्ट होता हुआ भी नाशम नष्ट अभी कही व्याख्या कर रहे हैं कि नाशम प्राप्तम अपी नाश को प्राप्त होता हुआ भी अनष्टम वह नष्ट नहीं होता क्यों पुरुष साधारण उस कतार्थ एक पुरुष से भिन्न अन्य पुरुष के सामान्य होने से अन्य पुरुष के लिए भोग अर्थवर्ग के सामान्य होने से समझ गया जी हाँ जी उसी बात को और आगे करें कि कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति तेषा दृश्य कर्म विषयता आपता एवं पर रूपेण आत्म रूपम बोल रहे हैं कि कुशलम पुरुषम प्रति ये जो कुशल पुरुष है जो जिसका चरम चरमदेह कुशल पुरुष का मतलब क्या है? जब चरम चरमदेह उसके अलग अलग नाम से तो पीछे आया है आपको पहले बताया हुआ है कुलशम कुशलम कुशल का मतलब हुआ जिसका चरम देह है अंतिम दे है अब आगे जन्म नहीं लेंगे तो कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्त कुशल पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त होता हुआ भी अकुशलान प्रति अकुशल के प्रति न कृतार्थम अकुशल के प्रति तो वह भोगरप अर्थ वह दृश्य तो चरितार्थ नहीं है इसीलिए तेषाम उन पुरुष अकुशल पुरुषों का जो हम लोग आ गए अकुशल पुरुषों के अकुशल पुरुषों का दृश्य कर्म विषयता मन अकुशल पुरुष के दृश्य जो धातु है दर्शन जो क्रिया है उस दर्शन क्रिया के कर्म विषयता को प्राप्त होता ही है दृश्य वह कर्म बनता ही है तो उसके लिए हो गया एवं लभते एव पर रूपे न आत्मरूपम मने पर होता ही है पर रूप के द्वारा मने पर जो है अर्थात अन्य जो पुरुष है उसके जो दर्शन के द्वारा वह आत्मरूप है ही मने यह पुरुष से अदृश्य आत्मा का था न तो आत्म रूपम ने दृश्य का तो स्वरूप है ही दृश्य का स्वरूप है ही ये तो आत्मा अर्थ यहाँ पर इसमें आत्म रूपम कर दिया कि पर रूपे न आत्म रूपम मैंने पर जो है अन्य जो पुरुष है जिसने भोग अर्पर को चरितार्थ नहीं किया है ऐसे पुरुष के द्वारा देखे जाने से तो आत्म रूप है ही उसका तो प्रति लब्धात्मक होगा ही उसको तो वह अनुभव करेगा ही करेगा समझ गए हाँ जी ततश्च दिग्ध दर्शन शक्तियो नित्य अनादि संयोग व्याख्यात इसलिए पीछे आपने पढ़ा होगा पढ़ा है तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दृष्ट शक्ति दृष्टा हो गया जीवात्मा दर्शन शक्ति हो गया दृश्य तो दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति ये दोनों नित्य है दोनों क्या नित्य नित्य है तो दृक्ष शक्ति तो नित्य है ही दृक शक्ति तो नित्य, तो नित्य तो है ही परंतु तो दर्शन शक्ति कैसे नित्य है अजय पृथ्वी नित्य है क्या पृथ्वी एक रूप में नित्य है एक रूप में अनित्य है जी किस रूप में नित्य है किस रूप में अनित्य है जब सृष्टि के रूप में है तब तो आ, क्योंकि जब कह रही जो बेसिक कह रही जो है ना उसके जो तीन अंश वो तो सदा रहेंगे वो तो रहेंगे परंतु पृथ्वी पृथ्वी तो अनित्य है जी प्रंतु तो यहाँ पर नित्य कर रहे यहाँ तो पृथ्वी को नित्य कहा रहा कहा जा रहा सूर्य को नित्य कहा जा रहा है शरीर को नित्य कहा जा रहा है माने दृश्य जो है दृश्य में केवल प्रकृति ही थोड़ी ली जाएगी उस रूप में तो दृक और दर्श, दृक शक्ति और दर्शन वो भी दर्शन शक्ति है ये नहीं कहेंगे दर्शन नहीं है वो वो भी दृश्य है योगी के तो वो भी दृश्य है ना जी हमारे लिए भले ही वह अदृश्य है प्रकृति सबसे समझ परंतु उसके लिए तो दृश्य है योगी के लिए तो दृश्य है ना जी हाँ जी तो योगी के लिए जो दृश्य है वो तो उस रूप में जो आप समझ रहे हैं तो वो तो ठीक है कि दृश्य शक्ति और दर्शन शक्ति वो जो है दोनों नित्य है परंतु उस प्रकृति से उत्पन्न जो ये बुद्धि से लेकर के पूरा जो संसार है इसको भी नित्य ये भी एक दृश्य नहीं है क्या हाजी है दृश्य तो है जी तो दृश्य है तो यहाँ पर नित्य कहा जा रहा ना जी? है नी नित्य स्पष्ट करे तो इसका उत्तर यह है कि भाई पुरुष तो स्वभाव से अनादि है ना स्वाभाविक रूप से अनादि है वह अनादि है उसका कोई कारण नहीं है ऐसे प्रकृति भी अनादि है वह भी मैंने अनादि है उस, उसका भी अनादित्व है उसका भी कोई कारण नहीं है परंतु ये जो पृथ्वी प्रकृति से शत्र से उत्पन्न जो बहतत्व तो इत्यादि जितने भी पदार्थ है ये प्रवाह से अनादि है कि नहीं प्र, जी प्रवाह से फिर आएंगे फिर खत्म हो जाएंगे फिर आएंगे खत्म हो जाएंगे क्या लीजिए तो फिर यही हुआ ना जी हाँ जी प्रवाह से अनादि है ना हाँ जी ऐसे मोक्ष भी प्रवाह से अनादि है न हाँ जी आएंगे खत्म हो जाएंगे आएंगे खत्म हो जाएंगे ऐसे जन्म भी जो है प्रवाह से अनादि है जन्म और मृत्यु भी प्रवाह से अनादि है तो दृश्य प्रवाह से अनादि है और दृक् शक्ति जो है स्वाभाविक रूप से अनादी है उसका स्वरूप ही अनादित्व स्वरूप से अनादि है वो स्वरूप से अनादि है और ये पृथ्वी इत्यादि स्वरूप से अनादि नहीं है परन्तु प्रवाह से अनादि है समझ गया जी हां तो so, प्रवाह से जो अनादि है और शक्ति शक्ति भी स्वरूप से अनादि है दर्शन शक्ति प्रवाह से अनादि है पर जी तो तो जैसे आत्मा का संबंध मोक्ष के साथ होता है तो मोक्ष के बाद फिर आत्मा का संबंध संसार के साथ नहीं होगा दोबारा नहीं होगा संसार में फिर जो है साधना करते करते फिर मोक्ष जाएगा जब तक वह नहीं साधना करता तो फिर जो है आ, आ, कुत्ता भी बनेगा बिल्ली भी बनेगा गधा भी बनेगा और भी बनेगा परंतु वह तो बनेगा तो वह उसका संबंध हो रहा है कि नहीं साइकिल चल रहा कि नहीं चल रहा है हाँ जी जैसे साइकिल ऊपर से वाला नीचे नीचे वालों ऐसे ही कभी फिर मोक्ष में जाता है मोक्ष से फिर संसार में आता है संसार से फिर मोक्ष में जाता है मोक्ष से फिर संसार में आता है समझ गया हाँ जी तो दर्शन में जो लेना है दर्शन में एक तो लेना है की जो प्रकृति तो उसका तो स्वरूप सेना भी है है? और आ, और जो प्रकृति के अलावा जो अन्य दर्शन है वह प्रवाह से अनादी है ये यहाँ पर आप समझिएगा तो दृक् दर्शन शक्तियों नित्य शक्ति और दर्शन शक्ति नित्य है अरे दर्शन शक्ति कैसे नित्य है तो प्रवाह से नित्य है इसे नित्य जी प्रवाह से प्रवाह से स्वरूप से नित्य जो हो गया वो प्रकृति हो गई तो हो गया और आगे जो है जो है वह प्रवाह से है और वो भी ध्यान रखिएगा कि जो है दर्शन शक्ति जो स्वरूप से है तो परिणाम दो तरीके के नित्य होते हैं एक परिणामी नित्यता एक अपरिणामी नित्यता तो आत्मा जो है अपरिणामी है और प्रकृति जो है परिणामी है परिणामी उसमें बदलाव होता है तभी तो जो है बुद्धि इत्यादि बनता है हाँ जी तो नित्यता को भी हम दो भाव में बांटेंगे एक परिणामी नित्यता एक अपरिणामी नित्यता तो दृक्ष शक्ति और दर्शन शक्ति जो प्रकृति है उसके नित्य होने से और दृक्ष शक्ति और दर्शन जो है ये पूरा संसार जो है ये प्रवाह से दृक्ष शक्ति स्वरूप से और दर्शन शक्ति प्रवाह से प्रवाह से नित्य होने से अनादि ही संयोगो तो इन दोनों का संयोग अनादि है कि नहीं ऐसा कोई कह सकता है कि कब जो मोक्ष प्राप्त किया और कब जो है जन्मा और कब मोक्ष प्राप्त मने ये नहीं कहा जा सकता ना जी ये एक ही बार व्यक्ति आत्मा एक ही बार मोक्ष प्राप्त किया है क्या अनंत बार मोक्ष प्राप्त किया है अनंत बार संसार में आया है तो ये ये कह रहे हैं कि अनादि संयोग है आत्मा का प्रकृति के साथ आत्मा का संसार के साथ इस ए, क्या बोलते दर्शन शक्ति के साथ दृश्य के साथ समझ गए नित्य शक्ति और दर्शन शक्ति के नित्य होने से अनादि संयोग व्याख्या था। इन दोनों का संयोग अनादि है ये हमने व्याख्या कर दिया है पीछे आ गया है पीछे हमने आपको पढ़ाया हुआ है तिथि बोले तथा चोकतम अपने बात में प्रमाण दे रहे हैं अपने से पहले वाले आचार्य का ऋषि का पंच सिखाचार्य का तथा चोकम धर्मी नाम अनादि संयोगात धर्म मात्रा नाम अपनी अनादि संयोग तो देखो धर्मी है धर्मी का मतलब होता है धर्म जिसके अंदर है ना जी तो धर्मी से यहाँ पर आत्मा और धर्मी से यहाँ पर प्रकृति मूल जो प्रकृति लेना समझ गया धर्मी का मतलब क्या है जी यहाँ पे आत्मा भी है और आ, मूल प्रकृति भी, भी है मूल प्रकृति हाँ जी हम्म धर्मी का तो जिसमें धर्म होता है तो धर्मी धर्म क्या धर्मी जो है आत्मा में इच्छा द्वेष, प्रयत्न इत्यादि जो होता है ये सब धर्म है सुख दुख इत्यादि की अनुभूति करता है तो धर्मी वाला हो गया आत्मा ऐसे प्रकाश क्रिया स्थिति धर्म है प्रकृति का तो प्रकृति हो गया धर्मी समझ गया हाँ जी तो यहाँ पर धर्मी नाम का अर्थ है कि प्रकृति और आत्मा तो धर्मी नाम अनादि संयोग तो धर्मी का अनादि संयोग है मने आत्मा का प्रकृति के साथ अनादि संयोग है समझ गया जी प्रकृति के साथ आत्मा का अनादि संयोग है है कि नहीं है प्रवास से, से है जी प्रवास है जी हाँ तो अनादि संयोग है प्रकृति के साथ आत्मा का अनादि संयोग है प्रवाह से अनादी है अच्छा एक चीज एक चीज बताइए आप जो जीवात्मा मोक्ष में चला गया उस मोक्ष वाले जीवात्मा का प्रकृति के साथ संबंध नहीं है उस समय तो नहीं है होना चाहिए क्योंकि परमात्मा के साथ है उस समय और परमात्मा का प्रकृति के साथ संबंध नहीं है परमात्मा का तो है दी। परमात्मा का तो है तो जैसे परमात्मा का प्रकृति के साथ संबंध है अच्छा जी ठीक है ठीक करें आप मैंने परमात्मा तो कनकण में है आत्मा तो कनकन में है नहीं ये नहीं होता की जो है कि, कि किसी बस प्रकृति के अंदर चला गया हो प्रकृति के बाहर तो यहाँ पर जो है परंतु रहेगा तो प्रकृति के साथ ही जुड़ा रहेगा ना जी आत्मा पर जैसे मान लीजिए मोक्ष में भी वही वैसे रहेगा वो जैसे परमात्मा का प्रकृति के साथ जैसे संसार के साथ भी संबंध है और प्रकृति के साथ भी संबंध है तो प्रकृति के साथ संबंध है तो मोक्ष में भी तो क्योंकि परमात्मा जहां रहेगा जीवात्मा भी तो वहीं रहेगा हाँ जी तो परमात्मा संसार के कण कण कर में विराजमान है परंतु यह एक देसी हुए वे भी परमात्मा के गोद में है परमात्मा के साथ में है तो वह प्रकृति के साथ भी हो गया ना हाँ, उस रूप में कह लीजिए साथ हो गया जी। हाँ। है ना जी अच्छा हाँ। जी अब अब आगे इधर आइए जन्म जब लिया जीव आत्मा मोक्ष से आया तो उसके बाद भी तो प्रकृति के साथ आत्मा का संबंध तब तो है ही तब तो है ही बिल्कुल जी तो प्रकृति या और फिर प्रकृति के साथ साथ जो है आगे प्रकृति से बना हुआ और है उसके साथ भी संबंध हो जाता है इस शरीर में प्रकृति के साथ अपना का संबंध है कि नहीं मनु शरीर में तो है उसका तो को कोई है ही नहीं संशय उसमें तो और इस शरीर के साथ भी है परंतु मोक्ष में प्रकृति प्रक। प्रक। प्रक। के साथ होता है और मोक्ष में प्रकृति के साथ केवल होता है शरीर के साथ नहीं होता हाँ शरीर के साथ तो नहीं हो सकता फिर वो मूल रूप प्रकृति के साथ है या जी या मूल रूप प्रकृति साथ? की बात में पर कर रहा हूँ धर्मी का मूल रूप प्रकृति अच्छा क्योंकि जिस कही किसी आत्मा का कल मोक्ष हो गया जी हो जाता है तो मन मोक्ष जो हो गया आत्मा का हाँ, तो आत्मा का मोक्ष हो गया तो ये प्रकृति से बाहर है क्या Uh, हाँ? अब आत, परमात्मा को तो हम कहते हैं यू नो जिस तरह उस वो, अब हो सकता है उदाहरण रूप में देते हैं कि एक पृथ्वी उसका एक पाद कह लीजिए उसको कह लीजिए कई बार कह है, है, वो सब ठीक है परंतु मैं ये कर रहा हूँ तो अलंकारिक भाषा है या पता नहीं क्या ठीक है जैसे करा? प्रकृति का परमात्मा के साथ जैसे रिलेशन है संबंध है जुड़ाव है ऐसे ही प्रकृति का आत्मा के साथ जुड़ाव नहीं है जैसे नहीं देखिए प्रश्न आता है कि आत्मा परमात्मा प्रकृति के तो कण कन में है मगर क्या परमात्मा प्रकृति से बाहर भी है हम कहते हैं ना वो जब कहते हैं कि उससे यजुर्वेद का क्या दीजिए पांचवा मंत्र जब आएगा उससे बाहर भी है अंदर भी है क्या लेते हैं हम लोग जी ऐसा ऐसा जीवात्मा तो है नहीं ऐसा तो परमात्मा तो है ना उसके बाहर भी जी हाँ जी हम शरीर में है तो शरीर से बाहर भी है क्या नहीं हम तो नहीं है जी मगर जब हम मुक्ति में है तब की बात की मैं कहा है परमात्मा पर तो ठीक है परंतु जैसे हम शरीर में रहते भी शरीर के भीतर है शरीर से बाहर नहीं है वो तो ठीक है जी ऐसे ही हम जब मोक्ष में रहेंगे तो प्रकृति सब जगह फैली हुई है तो प्रकृति से बाहर कहाँ जाता नहीं यही मैं प्रश्न पूछता हूँ प्रकृति क्या सब जगह फैली हुई है या परमात्मा प्रकृति के अभी बाहर है जी प्रकृति सब जगह फैली हुई है और उस फैली हुई जो प्रकृति में परमात्मा बाहर भीतर है परमात्मा में गैप नहीं है इसमें गैप है प्रकृति में सब जगह फैली होती हुई भी प्रकृति तो सब जगह बिखरी हुई है ना जी स्पेस में स्थान में आ, नहीं मैं अब तो इस तो समझ रहा हूँ मगर कि जब प्रलय होती उस समय प्रकृति का रूप फिर क्या होगा जी सब जगह सब जगह फैली हुई है अच्छा ये तो आम... मूल जो प्रकृति है सब जगह फैली हुई इसमें तो शरीर में भी प्रकृति है प्रकृति से इसका निर्माण हुआ है ना? शरीर में प्रकृति है की शरीर में तो उसमें कोई मगर जो बोला कि तो भी प्रकृति फैली हुई है या जुड़ी हुई है, में, है शरीर में सेल्स है कि नहीं हाँ जी तो शरीर में सब जगह सेल्स फैले हुए हैं कि नहीं हाँ जी और उससे भी नीचे मोलक्यूल भी है क्या मोलक्यूल शरीर का पार्ट भी है नी मोलक्यूल जो है शरीर का पार्ट नहीं है ना हाँ जी शरीर का पार्ट, पार्ट है जी शरीर का पार्ट है वो तो समय तो शरीर का हिस्सा है जी मैंने मोलक्यूल शरीर का हिस्सा है हाँ जी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस शरीर में सब जगह फैला हुआ कि नहीं मोलक्यूल हाँ जी हाँ? सब जगह है हर एक जगह पे है हर जगह है वो स्पेस में हर जगह है की नहीं स्पेस में यही मैं पूछा अभी तो कह सकते हैं है, मगर प्रलय में भी है उसी रूप में यह मैं अभी की पर... बात मैं कर रहा हूँ अभी की बात बार भी ठीक है अभी सब जगह है कि नहीं हाँ जी उससे कुछ खाली है जितना हम लोगों को ज्ञान है खाली नहीं है जी होना खाली तो कुछ भी नहीं, भी नहीं है हाँ जी इसे स्पेस इस में पता आकाश होगा वहाँ पे हाँ आकाश होगा तो आकाश में तो है ना मोलक्यूल तो ऐसे ही जब प्रलय हो जाएगा तो इसमें तो मोलक्यूल है ही मोलक्यूल से बना हुआ पदार्थ भी है ये सब जा करके मोलक्यूल में एक मान लीजिए मोलक्यूल को अंतिम चीज मान ले एटम एटम एटम से मोलक्यूल बनता है ना हाँ, एटम से एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं अब तो जी क्या लीजिए जो वो तो, तो है ही पर परंतु अभी हाँ, एटम को ले ले रहे है हाँ जी अच्छा एटम है तो ऐटम सब जगह है न हाँ जी तो ऐटम सब जगह है और कल्पना कीजिए की विज्ञान आज का विज्ञान मानता हो की अंतिम है एटम वाले जैसे मानता था अच्छा तो अंतिम जो एटम है अब सब कुछ नष्ट होगा तो एटम में जाकर के बिलीन हो जाएगा तो एटम तो सब जगह रहेगा ही रहेगा असल में जो आजकल का आधुनिक ज्ञान मानता है कि वो डेंस होकर इकट्ठा हो जाता है जी क्या चीज जिससे जो, जो बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं ना जिसमें उसमें बिग बैंग की थ्योरी गलत साबित हो गई नहीं अभी तो गलत साबित नहीं हुई है जी बिगली हुई है आप जो है हालांकि इस पर मैं घटना आपको बता दू जिसको यदि मान लीजिए कि थोड़ा कटु शब्द में कहेंगे तो आज के विज्ञान वैज्ञानिक चोर है ये कहेंगे तो अति सयुक्ति नहीं होगी अभी सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है पूरे दुनिया में नाम है उसको अब जीवित मैं क्या नहीं सकता कौन है तो है एच पर है है क्या या पता नहीं क्या नाम है उसका जो शायद लंदन में है कि कहाँ है नहीं मुझे नहीं मालूम ना उसका हाँ सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है फिजिक्स का अच, अच्छा अच्छा वो जो अच्छा जो जिसको अ, भी हुआ हुआ है करीबन करीबन शरीर हुआ है वही सबसे बड़ा वैज्ञानिक है तो पेरालाइसिस हुआ है वो आज से चार साल पांच साल पहले की घटना बता रहा हो अपने राजस्थान में एक स्वामी जी है स्वामी अग्निवत ने हाँ, जी। हाँ तो वो जो है, वो कब से बोलते हैं कि भाई बिग बैंग छोड़ी गलत है वो तो एक अभी इंडिया में जो वैज्ञानिक है मित्रा कोई मित्रा करके करके है मित्र सैनकर मित्रा मित्रा करके हैं उनके मित्र हैं तो वो जो है वेद में जो विज्ञान है अभी जो है उन्होंने ऐतरीय ब्राह्मण में कहे तो पूरा फिजिक्स है और फिजिक्स के आधार पर उन्होंने जो है पूरा ऐतरीय ब्राह्मण की व्याख्या की है और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है तो वो उस ऐतरीय ब्राह्मण के आधार पर जो है उन्होंने कहा कि बिग बैंग थ्योरी गलत है हाँ उन्होंने तो, कहा हुआ है मुझे भी उसका थोड़ा ज्ञान है अजय हाँ उन्होंने कहा हुआ है नेस्टिक्स जी ने कहा हुआ ये जी ने कहा था बिग बैंग थ्योरी गलत है तो वो मित्रा साहब कह रहे थे की आप जो कहे वही सही है तो वो परंतु जो है बाद में मित्रा साहब भी जो खोज करते करते करते वो भी ये कर दिए सिद्ध कर दिए गलत है अब जो है वहां से उन्होंने उनको पत्र लिखा जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है तो कितने तारीख को लिखे हैं वो सब सब है और वहा पर उन्होंने जो चार साल पहले पत्र लिखा वो ज्ञानी को उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया और उसके दो साल बाद उन्होंने की गलत है अपने नाम से छपा लिया वो आया हुआ है तो उन्होंने फिर पत्र लिखा स्वा, स्वामी अग्निमथ नैसिक जी ने फिर पत्र लिखा कि आप कितने गलत किए हो चलो आप हमें ये मत मानो हमने जो किया परंतु जो है आपसे पहले मित्रा जी ने इसका खोज कर लिया और कह दिया कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसका भी नाम आपने नहीं दिया आप अपना नाम ले आप अपना नाम ले लिया तो इस तरीके से उ, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ऐसे ही ऐसे ही अब इसलिए बताना उन्होंने छोड़ दिया है ऐसा अब वो क्या चीज बताए अमेरिका वाले को ओबामा को अग्निख जी ने पत्र लिखा था उसका फोटो कॉपी भी उनके पास है तो ओबामा को जो पत्र लिखा किसी चीज पर और बोले कि ये गलत है उसने ओबामा ने यहाँ के जो है इसमें भेज दिया यहाँ जो है ना क्या नासा हाँ जी नासा नासा में अब उसके बाद दो साल बाद इस नासा ने छापा अपने नाम से कि भाई ये गलत है कितना बड़ा अन्याय है देखिए इसके बाद अभी मैं अग्निपिंग जी के पास गया था तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने उनके पास बायदे है पत्र इत्यादि सब कुछ है बोले कि अब मैं बताना ही छोड़ दिया इस चीज को अब जो है अगस्त में वो कोशिश कर रहे हैं इसी साल के अगस्त में कि उनका विज्ञान भाषा जो है भा, ब्राह्मण का वो पूरा हो जाएगा और मैंने हो गया हुआ है वो मैं गया था तभी उस पर जो है प्रूफ इत्यादि चल रहा था प्रूफ रिटिंग इत्यादि अब वो कोशिश कर रहे है की ये जो नरेंद्र मोदी जी है विज्ञान भवन में दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जितने भी वैज्ञानिक है सबको पत्र लिख करके वहाँ पर बुलाएंगे और वहां पर उसका विमोचन करेंगे और वहां पर इस बात को उठाएंगे कि ऐसे ऐसी बात हमने की और इसने ऐसा ऐसा किया है अमेरिका भी ऐसा किया और इसने भी ऐसा किया है और ये है की वहाँ पर पूरे दुनिया के वैज्ञानिक को चैलेंज करेंगे वो आओ और ये जो है इसके आधार पर वेद के आधार पर ब्राह्मण के आधार पर कहा तुम्हारी गलती है वो और उनका साथ अभी दे रहा है कि फिजिक्स में जिसने पी किया है आजकल के आधुनिक है उनको वहां पर उपाचार्य बना दिए एक छोटा सा हमसे तो बहुत छोटे हैं वो वहां पर उपाचार्य हैं और वो मिलकर के काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और भगवान ने सफलता दिया तो ये अगस्त से जो जब उनका है उसमें धमाका होने वाला है पूरी दुनिया में भारत के माध्यम से तो मैंने इस तरीके का तो कहने का अभिप्राय है कि की बिग बैंक थोड़ी तो गलत है उसको आपको ज्यादा जानना हो तो आपको मैं स्कैन करके मैंने एक छोटी सी पुस्तिका है उसमें सब लिखा है उसमें मैंने पढ़ा था उसमें मैंने इसको पढ़ा है की कि कितने तारीख को उन्होंने पत्र लिखा ये किसको लिखा किसको लिखा और कैसे उसने क्या है किया तो मुझे आती है, जी की आती है ई मेल आई है परंतु उन्होंने उसमें जो लिखा उसमें भी लिखा दिया होगा तो आप उसको सुन सकते हैं तो इस तरीके का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इस बार गया वहीं से विमान शास्त्र लाया हूँ बृहद विमान अच्छा। शास्त्र नाम की पुस्तक मैं वही से लाया हूँ जो संस्कृत में फोटो कॉपी करा करके तो इस तरीके का तो बिग बन बिग बैन थोड़ी गलत है तो मैं ये कह रहा था कि जो भी हो चाहे थोड़े बिग बन थोरी को मान ले या जो कुछ भी है अंतिम यदि एटम को ही दी मान लेते हैं तो एटम सब जगह है ना इस पर बात चली थी ना यदि उसको ही, ही मान लेते हैं तो हाँ। हमारे यहाँ पर तो प्रकृति सबसे अंतिम है नहीं प्रकृति ये सबसे अंतिम तो उस प्रलय में उसका क्या स्वरूप है ये प्रश्न आ रहा था तो प्र, प्रलय इकट्ठा होता ही तब है आप जो इकट्ठा की जो बात कर रहे थे वो वो भी गलत है इकट्ठा होता ही तब है जब सृष्टि बनता है नहीं तो सब जगह रहती है आकाश में फैली हुई रहती है यदि वो इकट्ठा हो आकाश कहीं कभी खाली होता ही नहीं है कभी वो अपने सूक्ष्म रूप में सब जगह रहता है सर्वत्र फैली हुई इसलिए ऋषि पुस्तक पढ़ेंगे तो सृष्टि विद्या विषय में जो दिया है उन्होंने सत्यारकाश में तो आकाश उत्पन्न हुआ इसको किस रूप में समझा रहे है? बोल रहे है कि आकाश उत्पन्न हुआ का मतलब है कि प्रकृति जो सर्वत्र फैली हुई थी वह जो सृष्टि बनना जो प्रारंभ हुआ जो वह एकत्रित रूप में हुआ इकट्ठा हुआ तो वह मानो कि आकाश सा खाली स्थान सा बन गया नहीं समझे मैं समझ गया हाँ जी जैसे पाइप है आकाश तो सब जगह आप पाइप जो बनाते हैं गोल जो बनाते हैं तो उसके अंदर जो है लगता नहीं की आकाश सा बन गया आकाशो पले से बना हुआ क्या बनेगा एक जो घड़ा आप बनाते हैं जो आपके पास ग्लास है तो जब वो ग्लास से पहले वो आकाश रूप में था जब ग्लास हुआ तो लगता नहीं कि जो ग्लासाकार बन गया आकाश ऐसा नहीं कहते हैं ऐसा हाँजी। लगता हाँजी। नहीं है मठाकाश घटाकाश महादाकाश इत्यादि तो वो उस रूप में बना हुआ है वैसे आकाश कभी उत्पन्न होता है। नहीं है ऐसा रिश्त है को मैं को ध्यान से एक बार और पढ़ूंगा हाँ पढ़िए वो बहुत उसमें विज्ञान की बात है बहुत तो रहस्य की बात है तो वो जो है इकट्ठा होगा ही तो सृष्टि बनना शुरू होगा सर्वत्र फैली हुई है सर्वत्र फैली जाती है समझ गए हाँ जी हाँ तो मैं बता रहा था कि दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति का मने अनादि संयोग है वृक्ष शक्ति और जो दर्शन शक्ति है उसका अनादि से मने धर्मी पर चल रहा था कि धर्मी ना अनादि संयोग है धर्मी जो है मने प्रकृति मूल जो प्रकृति और जो आत्मा है उसका अनादि संयोग है समझ गए जी जी तो उसका अनादि संयोग है और उस प्रकृति से ही बना हुआ ये संसार है तो ये जो संसार है ये धर्म है ये जो प्रकृति से बना हुआ जो महातत्व है अहंकार तत्व है पंचतन मात्रा है जो ज्ञान इंद्रिय है कर्म इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है है, ये सब धर्म है ये सब क्या जी धर्म है ध्यान धर्म है मन इसका रूप है ना जी इसका रूप रूप में आया ये ऐसा इसका रूप है तो इसको धर्म रूप में कहा गया है इसलिए करे की तू तो जब इसी से बना हुआ है उसके साथ भी सहयोग हो जाएगा हाँ मोक्ष में है तब नहीं रहेगा शरीर के साथ इसके साथ परंतु है मोक्ष से आएगा तो फिर तो प्रवाह से यहां पर जो आगे धर्मी नाम धर्म मात्रा नाम अनादि सहयोग तो प्रवाह से अनादि सहयोग की बात कर रहा समझ है, समझ गए? हाँ जी वो तो धर्मी अर्थात प्रकृति का पुरुष के साथ जैसे अनादि सहयोग है तो अनादि सहयोग होने से धर्म मात्र का भी अर्थात धर्म मात्र जो है बुद्धि तथा इत्यादि जो इसका भी अनादि संयोग है पुरुष के साथ परंतु तो प्रवाह से अनादि है समझ गए जी हाँ जी हाँ तो देखिए आप स्वामी सरपति जी का भी यदि आप पुस्तक होंगे तो यहाँ पर हालांकि प्रवाह ही दिया है द माने पुरुष दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति जो है का प्रवाह से दर्शन शक्ति मैंने बुद्धि लिया है यहाँ पर बुद्धि का प्रवाह हो, नित्य होने से इनका संयोग प्रवाह के अनादि है न वो तो है ही आ, धर्मी नाम धर्मी नाम है धर्मियों का मैंने सत्वादि गुणों के पुरुष के साथ अनादि संयोग है सत्वादी गुणों मतलब वही हो गया सतु समझ का पुरुष के साथ अनादि संयोग है यहाँ पर स्वामी सतपती जी ये नहीं कर रहे कि प्रवाह से परंतु बुद्धि आदि धर्मो का भी संयोग प्रवाह से अनादि अनादिंग प्रवाह की बात कर रहे है। नहीं समझे हाँ जी यदि प्रवाह से होता तो ऊपर भी प्रवाह करते धर्मियों का माने धर्मी जो है अर्थात प्रकृति के साथ पुरुष का अनादि संयोग है तो अनादि संयोग होने से धर्म मात्र का भी पुरुष के साथ अनादि संयोग है पर तो प्रवाह संयोग है क्योंकि उसी प्रकृति से बना हुआ है तो प्रकृति से बना है तो जब इसके मैंने फिर मुक्त से आएगा तब संयोग होगा फिर मुख्य में जाएगा हटेगा तो प्रवाह से संयोग है ना अनादि संयोग हो रहा है ना जी हां तो ये कर संयोग ये बात जो है अपने पीछे जो कहा था की दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति का नित्य होने से अनादि संयोग है प्रवाह से नित्य होने से दृक्ष शक्ति स्वरूप से नित्य है दर्शन शक्ति प्रवाह से नित्य होने से उसका अनादि संयोग है प्रवाह से अनादि संयोग है दृष्ट शक्ति का दर्शन शक्ति के साथ इसी बात को यहाँ पर उसी बात के प्रमाण में यहाँ पर करें कि नाम स्योग धर्मी नाम अनादि संयोग संयोगात धर्मियों का मान धर्मी मान प्रकृति और पुरुषों का अनादि संयोग होने से धर्म मात्र का भी अनादि संयोग है प्रवाह से समझ गया हाँ जी ये हो गया कोई शंका हो तो पूछने को मंत्र पाठ नहीं अभी नहीं अगली बार पूछूंगा अगर पढ़ूंगा एक बार दोबारा से फिर ऐसी और और पढ़िए और भी विचार कीजिएगा तो मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण माता पूर्ण मेवा अवशिष्य ओम शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते